श्री श्रीरामकृष्णकथा नवम परछेद पंचवटीमूले कीतनानंदन अपराहे भक्ता पंचवटीमूले कीतन कुर प्रभु श्रीरामकृष्ण सह मिल्तवा अदय भक्त सभीव्याहारेण मातृण कीर्तन की आनन्द प्लावितः पदाकाशे आनंद प्लाता अभवदाकाशे मनसकर्गदपक्षी उड़म्मा आसत कलुष कुतासन आहत सन्नीपति मैारूत भूरिजात नाहम अस् उम अलं दारापत्यम यंत्र्जु पाशबंधे बद्दा ज्ञान मुंडन जात छिन्नम शिरो उत्थित पतेत स्वत शिरोस्ती कि डयेत संगिन षड्जनो जाता भक्तिगुणे नासी बद्ध क्रीडिमेत्य अभवद नरेश्चंद्रे हाषुदित नागमोप्यास त हा। हा। वरम पुनरपी गीतम अभवत् गीतेन साक मृदंग करताल वाद्यम करतालवाद्यम अम श्री प्रभुभक्त स नृत्य अस्थ मज्जत मे मनोभ्रमर श्यामाल श्यापनीलकमे कालीलकमे यदिमधु दुक्षम कामकुसुमं सर्व चरण कृष्ण भ्रमर कृष्ण कृष्ण कृष्ण लीनो जाता है तत्वा पंचम रंगम दृष्टि नश्य स्म मनस आशा पूर्णा एकद्दीन तरह सुखदुख सम जात आनंद सागरोवास कीतन प्रचल भक्ता गायती प्रथम श्यामेक यीमा कि यंत्र साधत्रिहस्थ मितयंत्रे दर्शय बहुरंगम स्वयं स्थिता यंत्रे चाल धृत्वा रज्जु यंत्र वक्ति भ्रमाम्यं न जाति भ्रमयती क्यंत्र ज्ञातवताम तेन यंत्रेण न भाव्य क्यिदंत्र भक्तिर्गुणबद्धा आस्ते श्याम स्वयं द्वितय भगम क्रीडिम अक्षा भूयसा आशा कृतवान्नम आशा आशैव भगना दता प्रथमत पंच प्रावन ष्टादशो प्रतियुगम सग्छ सुष्टु अंतकोष्ठ द्वाद पाता पंचषटे भव आनंदोत्सव क्वत्त आसन यु क्षण विश्रातेसु श्री प्रभु गात्रोत्थान अकोत् गृह इदानिम तरह इधमे भक्ता प्रभु सी प्रभु सन श्रीरामकृष्ण सहास्ति मास्टर स्वगृहामुखें गति सहाशय बकुतलागमना परं श्रीयुक्त सह मेलनम अभूत स प्रणमितान श्रीरामकृष्णोक्यं प्रति ते पंचवट्या अहम गुरिया श्रीरामकृष्ण कथम एक दर्शनीय आसी त्रैलोक्य सके दृष्टवा ग्रीरामक अस्त अस्त उत्तम